श्रीमते नम परंसास्वादित चरणकमल सिंहकर भक्तजनमाना श्रीराम चंद्रा यस्य वदने लीक्षसी तो ये हृदय संविदिहं विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष ख्यम परम धाम जगद्धाम प्रहलाद नारद पराशर पराशरकुंदर ज्यांबरीशपुशन सभीदा रुक्माजुन वशिष्ठ विभीषणादी परम भागवतान भागवता वंछाकतुभ्य सिंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम श्री सीता सरंभा श्रीरा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरपरंपरा ओं नमो गोभ्यीमती सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पवभ्यो नमो नमः संघा नाम नाम रसा थसा छंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक श्री गुणग्राम सीताुग्रा पुण्यारण्य वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश गिरा अर्थ जल सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताम पद जिन ही परम प्रियन्न बंदौन तुलसी के चरण जिनकीन हो जगकार कलिमुद्रभूरतलच्यो प्रवटो सत्य जहार कुंदु कुंद सम देव उमण करुणा जा दीन परने करहु कृपा नरदन प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासुदयागार वसरा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तमकुंज जाकर भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम भकुए इनके परवंदन किए नाशें विघ्नि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्रीरा जेश्वरी जगज्जननी गौ माता गी जय अखिल गोवंशी जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडलधाम श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमनित्यानंद महाप्रभु की जय, श्री गौर भक्त वृंद की जय, श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय, है श्री श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की है जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय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 जय जय श्री सीता हर हर हरि महा हरि हरिशरण भक्तवांछाकु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्मप्राण भारतवर्ष की पवित्र पुण्य धरा पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में प्रातः काल श्री गौरा लीला के माध्यम से एवं अपराह काल में श्री रामचरित जी के कर्मिक प्रवचन के रूप में हम आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज प्रातः काल लीला के क्रम में भगवान की भक्ति है तो आप जो कुछ भी कठोर साधन करते हैं उसकी महिमा है और आप कठोर से कठोर साधन करते हैं पर हृदय में भगवदनुराग नहीं है तो उन कठोर नियमों की बहुत कोई विशेष महिमा नहीं है साधन बहुत अच्छा है और साधना साधनाभिमान अच्छा नहीं है साधना साधनाभिमान न तो ज्ञान को उत्पन्न होने देता है न ही प्रेम को उत्पन्न होने देता है ब्रह्मचारी भगवत कृपा से साधन की दृष्टि से सर्वांगीण रूप से सुसज्जित था केवल उसमें एक बात थी कि मैं बहुत कठोर साधक हूं उसको साधना भी मानता उसे यदि वह विलक्षण संस्कार से युक्त न होता तो महाप्रभु के कीर्तन में इस प्रकार से प्रवेश करने की इच्छा इच्छाई उसके उत्पन्न क्यों होती और फिर जो महाप्रभु सिंह व्याघ्र सर्प आदि जो भोगयोनी में पड़े हुए जीव हैं, उन्हें अत्यंत उन्मुक्त भाव से प्रेम दान कर रहे हैं, उनको हरिनाम दान कर रहे हैं जगाई मधाई जैसे पातकियों पर उनकी कृपा करुणा की वर्षा हो रही है वह एक पवित्र ब्राह्मण ब्रह्मचारी पर कृपा क्यों नहीं करेंगे पर वो महाप्रभु की कठोरता नहीं कठोरता का नाटक है अभी नहीं पर वह केवल इसलिए कि वे उस ब्रह्मचारी की साधन के अभिमान की वृत्ति को सर्वथा समाप्त करके अपना सर्वस्वभूत आलिंगन प्रदान करके उसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, उन्हें अपनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी सुंदर लीला की कितनी सुंदर बात है कोई कहे हम तो गुफा में रहते हैं तो चूहा तो हमेशा गुफा में ही रहता है गुफा में रहने से क्या लाभ होगा कोई कहता हम तो पत्ता खा के रहते हैं तो पत्ता खाने वाले तमाम जंगल के प्राणी हैं पत्ता खा के ही रहते हैं हम तो केवल दुर्वा खा के रहते हैं घास खा के रहते हैं ऐसे भी प्राणी है जो घास ही खाते हैं हम हवा पी के रहते सांप तो हवा पी के रह जाता है उससे क्या बात हो गई हम तो जंगल में ही घूमते रहते हैं जंगल में तो शेर भी घूमता रहता है हम अपने सारे शरीर में धूल मिट्टी राख आदि लगा के रखते हैं तो गधा तो ऐसी हैंचू हेचू करके लौटता है पूरे शरीर में धूल मिट्टी राख सब लगा लेता है क्या लाभ मिले न रघुपति बिन अनुरागा किए कोटि जप जो विरागा इन साधनों की निंदा नहीं है साधन सब उत्कृष्ट हैं पर उन साधनों का अहंकार भीतर में नहीं होना चाहिए अभी एक दिन हमने कहा था कि दीनता बढ़ती चली जाए तो साधन ठीक चल रहा है अहंकार आ जाए तो साधन ठीक नहीं चल रहा है मापदंड है हमारा भूले भटके भी एक माला दो माला भी हो रही है इससे दीनता बढ़ रही है सब तो ठीक है अहंकार की वृद्धि हो रही है तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं फिर अन्य चिंतन तो माम ये जना पर तेसाम नित्याभियुक्ता नाम भगवान योग सेम बहन की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री श्रीवास पंडित जी आरोप कैसी कृपा महाप्रभु जी ने की बोले हमारी गृहणी लक्ष्मी नंगी उधारी रह जाए कुबेर भूखो मर जाए ये तो है सके पर मेरा भक्त अन्य वस्त्र से दुखी हो जाए ये संभव नहीं है आज से श्रीवास जी संपूर्ण वृद्धि सिद्धि आपके घर में अपने आप आवेंगी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी चिंता तो वो करते होते तो प्रवृत्ति में लग जाती चिंता कहां करते हैं दो बातें हैं या तो भगवान पर विश्वास करके भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओ तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी है उनको चिंता करनी पड़ेगी और नहीं तो खुद ज्यादा चतुर बनते हो ज्यादा अपने आप को पुरुषार्थवान शक्ति संपन्न मानते हो तो लिए रहो अपना ठेका अपना ठेका तो कितने जन्मों से लिए थे बात बनी पूरी तरह भगवान के आश्रित हो जाना भगवान का शरणागत भक्त साधन कालक्षेप के लिए करता है कल्याण के लिए नहीं उसका कल्याण होगा अकल्याण होगा जिनकी शरण में वे जाने अब कुछ नहीं चाहिए इसलिए वो किसी भी फल की प्राप्ति की कामना से किसी भी लाभ की प्राप्ति की कामना से भगवान को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता है रूपा शक्ति और स्वरूप्य ये दो प्रथक प्रथक वस्तुएं हैं रूपा शक्ति अर्थ है भगवान के एक स्वरूप विशेष में इतनी अधिक आसक्ति हो जाना कि चाह कर भी वहां से चित्र को साधक हटा न सके ये है स्वरूप आसक्ति स्वरूप में आसक्ति आप लोग गिरिराज जी गए हैं चंद्र सरोवर महाराज स्थली है तो ठाकुर जी रास में अंतर्धान हो गए गोपियां खोजने लगी तो खोजते खोजते पैठा गांव तक गोपियां चली गई पैठा है ना तो वहां राधा रानी के सकुर जी थे तो श्री जी तो कुंज में छुगे ठाकुर जी के निकट आए गए क्या करें तो श्री ठाकुर जी चतुर्भुज हो गए चार भुजाएं ठाकुर जी की हो गई हैं रास विहारी श्री कृष्ण ही पर उनकी चार हो है गई तो गोपी जनों ने चतुर्भुज नारायण को प्रणाम किया और रोके प्रार्थना की प्रभो आपने दर्शन दिए बड़ी कृपा करी पर हमें आपसों कोई प्रयोजन नहीं है आप तो ऐसी कृपा करो कि हमें नंद नंदन नंद श्याम सुंदर जल्दी मिल जाए हम इनके बिरन में व्याकुल रही हैं, अब वो प्रार्थना करके आगे बढ़ गयी आज भी ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में है कैसे अब वही अंतर क्या आ गया दो हाथ हो रहे गए श्री जामवंत जी महाराज ने कृष्णावतार में 27 दिन 27 रात्रि तक भगवान के साथ युद्ध किया 28वें दिन भगवान ने ऐसा घुंसा जम कर जड़ा उनके वक्षस्थल में तो एक घूंसे में जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई उनको चक्कर से आ गए थोड़ी देर के लिए मूर्छा हो गई इतनी जोर का घूसा जब होश आया तो बोले भगवान मैं आपको पहचान गया क्या पहचान है? यसे रोष से दुखलोषकटाक्ष मोक्ष वर्तमिशुभित प्रतिलोभि से श्वलिता चल रक्ष शिरासी भूि पेरी सूक्षता प्रभो ने आपको पहचान आप वही मेरे आराध्य देव श्री राम हैं जिनकी तनिक भ्रकुटी के टेढ़े होने मात्र से रोष कटाक्ष मोक्ष जैसी लाल लाल आंख करके ट्रिड़ी भ्रकुट करके आपने समझ की ओर देखा तो क्षुभित नकृत हम अमुक है ये हमारा स्वरूप है वासुदेव कृष्ण हमारा नाम है और हमारा यदुवंश में अवतार हुआ है सब ठीक है भेद नहीं पर एक स्वरूप विशेष में अनुराग मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके श्रीमोर मुकुट मेरोपति आ सकती। अब भगवान के स्वरूपों में भेद ये एक अलग चीज है स्वरूप भेद अपराध है भगवान के स्वरूपों में भेद करना मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा यह सकती। युगल में भी मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा यू है मैं शपथपूर्वक कहता हूँ किसकी शपथ लोग कहते अन्न की शपथ जल की शपथ वो कहते अन्न जल नहीं तृण जीवन धारण करने के लिए हमको तृण भी न मिले यदि मैं असत्य कहता हूँ शपथ करो तृण चाहिए अन्न जल तो जाने दो तो तृण भी न मिले हमको खाने के लिए मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा रस के संबंध में कहते हैं वृंदावन वृन्दावन रस के संबंध में कहते हैं वन विहारी लाल की जे अवतार कदम भजत है धरिद्रण व्रत जूहिए से ऊ उमगी सजत मर जा बन बिहार रसपिये इसलिए भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं भक्त कौन है जो तो भगवान चाहे जिस स्वरूप में आने तो अपने ठाकुर को पहचान ले वो भक्त है भगवान के अवतारों के अनेक प्रयोजन हैं एक चौबीस अवतारों का प्रयोजन यह है कि भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी हमारे प्रथम भक्त हैं द्वादश महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं देखते हैं हम बदल बदल के भेष आते हैं इनके सामने देखते हैं भला ये हमको पहचान पाते हैं कि नहीं और भगवान चाहे हंस बन गए और चाहे हैग्रीव बन गए चाहे सनकादिक बन गए जो कुछ भी भगवान बने पर प्रत्येक अवतार में ब्रह्मा जी ने भगवान को पहचान लिया कि मेरे आराध्य जय जय श्रीरा श्री, श्री अद्वैताचार्य प्रभु साक्षात परम भागवत महाभागवत भूत भावन भोले बाबा तो हैं हरिहर के मिलित स्वरूप ही तो हैं पर भक्ति की एक विशेषता है भक्ति जिस हृदय में होगी उसको निरंतर यही अनुभव होता रहेगा कि हाय हाय मैं तो महा दरिद्र हूँ महाकंगाल हूँ मेरे पास तो कृष्ण प्रेम धन का कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं धन तो बहुत दूरी की चीज है कुछ नहीं है मेरे हृदय में मेरा हृदय ज्ञान भक्ति से सर्वथा शून्य है ये हृदय में प्रेम समुद्र हिलोर ले रहा है पर उसको लगता है कि हमारा तो हृदय मरुस्थल के जैसा है जिसमें एक बूंद पानी कहीं नहीं प्रेम की एक बूंद नहीं है कैसे हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो इसकी व्यकलता उसके चित्त में बनी रहती है इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़े भंडारी है और ये नाटक ऐसा कर रहे हैं लूट लो इनको और फिर आचार्य चरणों ने प्रणाम कर लो बस इतने के लिए ही इतना नाटक करना पड़ा कि आप अपने चरणों से हमें प्रतार से करें लगो की लीला कैसी भी ये है लीला मां है जी? हाँ नहीं वो तो है ही है वो तो महाप्रभु जी ने लिया उनकी चरण रज को लेकिन उनके मन में था कि अब महाप्रभु हमको अपने चरणों से स्पर्श करें स्वेच्छापूर्वक तो ऐसे तो करेंगे नहीं इसलिए इतना बड़ा नाटक खेल करके उन्होंने महाप्रभु की चरण रज प्राप्त की अद्भुत चरित्र है भैया श्री गौरांग चरित्र जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान भी करा देगा भक्ति तत्व का परिचय ही करा देगा शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य भी जगा देगा और भगवत चरणारिंद में पूर्ण अनुराग भी प्रदान करेगा ऐसा सर्वांगीण चरित्र जिसमें साधक मात्र का परम कल्याण हो जाए वह तो भगवत प्रेम प्राप्त करके धन्य हो जाए ऐसा दिव्य चरित्र है हम तो कहते खूब अधिक से अधिक ये चरित्र सब जगह दिखाई जाना चाहिए लोग सुने देखें लेकिन अब ये है पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे सब कम वक्त हो गए हैं क्या कम वक्त अरे कम वक्त कैसे जो जो कैसे जिसके पास वक्त की कमी है क्या करें समया भाव है वक्ता कहते समया भाव श्रोता कहते समया भाव सब कहते समया भाव समया भाव तो बोले समया भाव आपकी सभ्य भाषा है उसी को सीधे सीधे कह दो कम वक्त कहते सब कम वक्त हो गए हैं इधर उधर की परनिंदा पर चर्चा करने के लिए खूब समय है सर सपाटा मौज मस्ती करने के लिए खूब समय है कथा कीर्तन लीला के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है बड़े दुख की बात है ये लीला जितने लोग बैठकर देख रहे हैं वे तो देख ही रहे हैं और श्रीधाम वृंदावन के कितने जो दिव्य महापुरुष हैं रसिक जन हैं जिन्हें हम लोग अपनी इन मलिन आंखों से नहीं देख सकते ऐसे अनंत रसिक सिद्ध संत परोक्ष रूप से जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं इस लीला का अनुभव कर रहे होंगे ये तो वही अनुभव कर सकते हैं दूसरा अनुभव नहीं कर सकता जय जय श्री राधे जय तीस तक हो गया था है। बाल कांड में दोहा क्रमांक 130 तक हो गया अब वहां से आ गए देखी रूप में सूरज विरति बिता देश बार लड़ी रहे निहारी लट करता We're gonna. तब भवन दिलवाला हे विधि भवन दीम यही अवसर चाहिए परम जो बिलो श्री जैठमरी कब मिले सनम देव देव फिरनी परम की कौ राम जी समारे मुनि जारी राम रामाजी चल जनुराज मराल देखत फिर महीमी को सब कर करोजय विवाह करके अपने निवास स्थान पर आ गए कैलाश आ गए जब ही शंभु कैलाश नहीं आए सुर सब निजलिग लोक सिधाए सब देवताओं को इस धर्म सम्मानित करके भगवान शिव ने विदा किया गोस्वामी जी की अद्भुत मर्यादा जगत मात के कुछ श्रृंगार न करू कहूं बखानी जगत के पिता माता हैं उनके माधुरी का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं कर विविध विध भोग विलासा गनन समेत बसही कहलाता और इस प्रकार से बड़े प्रेम पूर्वक कुछ काल व्यतीत हो गया और श्री कार्तिकेय जी का जन्म हो गया जिन्होंने तारकासुर का वध किया कहते आप ये चरित्र भी थोड़ा विस्तार से सुनाएं। उन्होंने कहा आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, सन्मुख जन्म सकल जग जा ये कह करके उन्होंने संक्षिप्त किया वेद में शास्त्रों में पुराणों में कार्तिकेय जी का महात्म उनकी उपासना की पद्धति उनके जन्म के तरह तरह के वतांत दिए हुए हैं और वो सारे संसार में प्रसिद्ध हैं जो भगवान शिव पार्वती के इस विवाह का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं गाते हैं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावनी इसका तात्पर्य है घर में कोई भी मंगल कार्य कल्याण कार्य हो और आप चाहते हैं कि ये हमारे घर का बंगल कार्य निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक सम्पन्न हो जाए तो आरंभ में शिव चरित्र का कोई गा बजा के प्रेम से पाठ कर ले और फिर अपने घर में कोई लौकिक उत्सव ब्याह बरात आदि का करे तो यह बात पक्की है कि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पात्र उसके अशेष अमंगलों की निवृत्ति हो जाएगी चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद ना वहीं पार बरने तुलसी दास किम अतिमति मंद भगवान शंकर की जो नित्य विहार स्थलियां वे भी, भी अनेक हैं पुराणों में तो बहुत विस्तार से उनका वर्णन है हमारे यहां के इतिहास को लोगों ने बदला है कुमायू मंडल में उत्तराखंड के दो भाग हैं एक गढ़वाल मंडल और एक कुमायू मंडल सरयू जी का प्राकट्य कुमायू मंडल में है। कुमायू मंडल में भी बड़े बड़े तीर्थ हैं जैसे गढ़वाल मंडल में तो चार धाम है गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ इधर भी बहुत से बड़े बड़े तीर्थ हैं पर इधर लोग थोड़े कम जाते हैं चंद आदि पुराणों में कुमायूं मंडल के भी अनेक दिव्य तीर्थों का विस्तृत वर्णन मिलता है अब जैसे एक उदाहरण हम आपको दें भैया जी रानीखेत पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है रानीखेत। पूरी दुनिया का पर्यटक वहां जाता है रानीखेत में वहां की पहाड़ियों को देखने वहां की प्राकृतिक छटा को देखने और वहां के जो गाइड है ना गाइड जानते हो ना घुमाने वाले वो क्या बताते हैं कहते हैं कि वो अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया आने वाली थी तो अंग्रेजों ने ये उसके रहने के लिए ठंडा इलाका पर्यटन क्षेत्र खोजा था वो तो रानी के लिए ये क्षेत्र है तो रानी खेत ऐसा वहां के लोग बताते हैं लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी इससे तो सिद्ध हो गया कि अंग्रेजों ने रानी खेत बसाया यही हो गया ना? उसके पहले था ही नहीं अंग्रेजों ने रानी खेत बसाया लेकिन वहाँ झूला देवी सनातन काल से विराजमान है रानी खेत की अधिष्ठात्री देवी कौन है झूला देवी ये झूला देवी क्या है बोले भगवान शिव ने पार्वती के साथ यहाँ बिहार किया और श्रावण मास में शिवजी ने झूला डाला और सखियों के साथ गा जाके पार्वती जी को झूला जुला झुलाया तो पार्वती जी को झूला जुला झुलाया वो झूला देवी हो गयी बड़ा जागृत शक्तिपीठ है झूला देवी शिवजी जी झूला झुला रहे है मधुर रस की लीला है की नहीं झूला डाल के झूला झुला रहे हैं लेकिन लोग अपने भारतीय सनातनी लोग उस क्षेत्र में जाते हैं तो बड़े बड़े होटलों में रुक करके और अपना समय नष्ट करके चले जाते हैं कितने लोगों को पता ही नहीं कि वहां की अधात्र देवी झूला देवी बोलो झूला देवी की देव। अब भगवान शंकर तो रानी खेत माने क्या रानी माने श्री पार्वती महारानी उनका क्षेत्र रानी क्षेत्र शिवजी की जो महारानी श्री गिरिराज नंदनी है उनका क्षेत्र होने से रानी माने पार्वती उनका क्षेत्र होने से रानी क्षेत्र और रानी क्षेत्र से हो गया रानी क्षेत्र। अब लोग आज भी यही समझते हैं कि ये आज भी लोग समझते हैं कि ये अंग्रेजों का बसाया हुआ है झूला की बात आई है तो बक्सर वाले महाराज जी ने एक छोटा सा झूला भी लिखा है एक छोटा सा पद है उसको सुना देते और इस इस पद का भी इतिहास बड़ा विचित्र है महाराज जी गिर जी से बरसाना जा रहे थे और रोड बड़ा गड्ढे वाला था और महाराज के कमर में थोड़ी तकलीफ थी खूब झूल झूल के गए उसी समय उन्होंने ये पद लिखा था है? क्या गाय थे झूला झूले शैल कुमारी संत हर समय किस लीला के चिंतन में भाव में रहते हैं ये तो वही जाने झूला झूलो सैल कुमारी झूला वखिया पर लगयो ही तो बुला हरि रोम रोम पर कोटि का रिवा चर रोम रोम पर कोटि कान रिवार चरण कमल पर दासो विधि नारायण बलि je devi dina narayaka शिव के मंगलमय चरित्र को महर्षि याज्ञवल्क ने महर्षि भरद्वाज जी को सुनाया और सुनकर के भरद्वाजी अत्यंत आह्लाद में भर गए कथा सुनने की व्याकुलता और अधिक बढ़ गई नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया अष्ट भावों का उद्रेक हो गया रोमावली खड़ी हो गई इतने प्रेम विभोर हो गए कि वे कुछ कहना चाहते हैं पर बाणी प्रकट नहीं हो रही है उस प्रेम की विलक्षण भाव दशा को देख करके महर्षि याज्ञवल्क को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा अहो धन्य तब जन्म मुनिषा तुम प्राण सम प्रिय गौरीसा हे मुनीश्वर महर्षि भरद्वाज आपको धन्य है तुम्हें भगवान शिव प्राणों के समान प्रिय हैं आप लोग प्रयाग गए हैं तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी का दर्शन किया है भरद्वाज आश्रम का दर्शन किया है वो तो प्रधान ऋषि है वहां के तीर्थराज प्रयाग में जाकर के इतनी जगह दर्शन अवश्य करना चाहिए त्रिवेणीम त्रिवेणी का स्नान दर्शन माधवम बेणी माधव सोमम सोमेश्वर महादेव त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजन च वासुकीम भरद्वाज और वासुकी मुनि कितने हो गए पांच बंदे क्षयटम अक्षयवट और शेष माने नागवासुकी वंदे क्षयटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम ये प्रयाग में जाकर सात दर्शन अवश्य करना चाहिए कौन कौन के त्रिवेणी स्नान दर्शन बीणी माधव जी का दर्शन सोमेश्वर महादेव का दर्शन जो अरेल में है सोमेश्वर महादेव का दर्शन भरद्वाज महर्षि का दर्शन नाग वासुकी का दर्शन अक्षयवट का दर्शन और त्रिवेणी माधवम सोम भरद्वाज वासुकीम बंदे क्षयटम शेषम नागवासुकी ये सात हो गए प्रयागम तीर्थ ये तीर्थ नाक प्रयाग का स्वरूप हो गया इनका इस श्लोक का प्रातः काल स्मरण करने से स्नान के समय नित्य तीर्थराज प्रयाग में स्नान और दर्शन का पुण्य प्राप्त हमारे यहां सब सुविधाएं भैया जी एक पैसा को खर्चना है यहीं बैठ के अयोध्या वृंदावन सब जगह का स्नान कर लो सब सुविधाएं लेकिन आलसियों के लिए नहीं है और मान लो आप लोग कहो कि हम तो सब याद ही नहीं कर सकते हम कहां तक करेंगे तो एक और सुविधा है तीर्थ जल रूप होता है तीर्थ माने जल ही होता है और नर मान जल और उसका जो समूह है उसको कहते हैं नार अब उसमें जिनका निवास है उनका नाम है नारायण तो कोई मंत्र याद न हो आठ बार कम से कम नारायण नारायण कहके स्नान कर लो तो धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य सब तीर्थों का जल होता है ये और सरल हो गए तो आलसियों के लिए भी सब है ऐसा नहीं लेकिन नारायण नारायण तो करना पड़े उतना भी नहीं करोगे तो फिर तो बेकार है उतना तो करना पड़े तो भरद्वाजन से बाशुकिम वह भरद्वाज में प्राचीन जो भरद्वाज जी का स्वरूप है वो मूर्ति नहीं है भरद्वाज ऋषि की मूर्ति नहीं है वहां स्वयंभू शिवलिंग है क्या है वहां स्वयंभू शिवलिंग है वो शिवलिंग ही महर्षि भरद्वाज है आप कहेंगे आप क्यों कहना चाहते हैं मूर्ति भी लोगों ने पधरा रखी है लेकिन जो विशिष्ट महात्म है जिनको भरद्वाज मुनि कहते हैं वो शिवजी ही शिवलिंग ही है वहां इसका अर्थ है कि भगवान शिव के ऐसे अनुरागी हैं कि वे शिवरूप में ही दर्शन वहां देते हैं ये इसका भाव हम ये कहना चाहते हैं शिवजी के प्रति उनका कितना अनुराग है तो राम जी के प्रति कम हो गया क्या नहीं भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा ये नहीं राम पद अति अनुराग तुम्हें भगवान शिव प्राणों से अधिक प्रिय हैं और अब हमें पक्का हो गया कि तुम राम जी के बड़े भारी भक्त हो क्यों शिव पद कमल जी नहीं गतिना ही राम ही पे सपने हूं न सुहा विश्वनाथ पद राम भगत कर लक्षणे नहीं हुई चरणों में जिनकी रति नहीं है वो स्वप्न में भी भगवान को राम जी को प्रिय नहीं है निश्चल विश्वनाथ जी के चरणों में जिनका प्रेम है वही श्री राम जी के भक्त हैं राम भक्त का लक्षण यही है वो निश्चल निष्कट भाव से भगवान विश्वनाथ की के चरणों में प्रीति करेगा भक्ति करेगा भगवान शिव के जैसा राम जी की भक्ति के व्रत को धारण करने वाला कौन होगा जिन्होंने बिना अपराध के सती का त्याग कर दिया शिव समान को शिव सम को, को रघुपति व्रत धारी बिनु सती असिनारी, आपने भक्ति का प्रण करके और ये दिखा दिया कि वस्तुतः तो भक्ति का स्वरूप क्या है इसलिए राम जी को शिवजी के जैसा कोई प्रिय नहीं है तो आपने पूछा तो राम जी के बारे में पर सुनाया हमने शिव जी का चरित्र क्यों सुनाया बोले तो हमने सोचा जैसे बुखार ने अपने को थर्मामीटर लगाते हैं ना तो हमने सोचा मरमामीटर लगाना चाहिए एक थर्मामीटर एक मर्मा मीटर तुम्हारा मर्म जानना चाहिए कि तुम राम कथा श्रवण के अधिकारी हो या नहीं तो शिव चरित्र सुना यदि शिव चरित्र अरे महाराज ये मैंने नहीं पूछा ये तो मैं पहले से जानता हूँ तो राम जी की सुनाओ तो हम अपना कमंडल उठा के यहाँ से मिथिला चले जाते लेकिन आपको शिव चरित्र सुनकर इतना प्रेम जागृत हो गया आप भाव सिंधु में निमग्न हो गए तो निश्चित ही ये बहुत अच्छी बात है अब निश्चित तुम रामचरित्र श्रवण के अधिकारी हो प्रथम ही में कही शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार सूचि सेवक तुम राम के रही समिकार मैं गाना तुम्हार बुनशीरा का कर श्री राम जी के मंगल में चरित्र को सुनो केवल वक्ता की प्राप्ति से श्रोता ही धन्य नहीं होता है श्रोता की प्राप्ति से वक्ता भी धन्यता का अनुभव करता है आपके जैसे अनुरागी प्रेमी जिज्ञासु श्रोता के प्राप्त होने से महर्षि याज्ञवल्प कहते मेरा जीवन जन्म धन्य हो गया आपके समागम से मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता देखो भगवान श्री राम के चरित्र इतने हैं अनंत हैं कि करोड़ों शेष जी सौ करोड़ सत कोटि अहिशी साहिशा सा, सौ करोड़ माने करोड़ों असंख्यों शेष जी अपने असंख्यों जिह्वाओं से निरंतर श्री राम चरित्र का वर्णन करें तो भी वे रामचरित्रों का पार नहीं पा सकते हैं फिर भी आपने पूछा है तो मैं सुनाऊंगा जो हमने गुरु परंपरा से सुना है और वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा अब ये गुरु परंपरा कहां से आई आप पहले सुन चुके हैं याज्ञवल्क जी ने काग जी से प्राप्त किया है तो जो काग वी से और विष्णी जी ने अपनी गुरु परंपरा से लोमसी से जो प्राप्त किया है उसी परंपरा से प्राप्त इस तत्व को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ और देखो सरस्वती कठपुतली के समान है और भगवान श्री राम उस कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार के समान है वे अपना निज भक्त जानकर जिस पर विशेष कृपा करुणा की वर्षा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचा देते हैं और सरस्वती जी भी अपने को धन्य मानती हैं कि हमें भगवत गुणगान का अवसर मिला ऐसे राम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ अत्यंत रमणीय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जहाँ भगवती पार्वती जी के सहित विराजमान हैं बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर मुनियों के समूह पर्वत पर निवास करते हैं जो बड़े पुण्यात्मा हैं, वे महादेव जी का वहां दर्शन करते हैं सेवा करते हैं श्रद्धे श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने भगवान शिव की प्रत्यक्ष अनुभूति की थी मानसरोवर में ऐसा उनके जीवन चरित्र में आता है आज भी अधिकारी लोगों को भगवान की अनुभूति वहाँ हो जाती है जो हरिहर विमुख हैं, माने हरिहर में जिनका प्रेम नहीं है ऐसे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं पहुंच सकते उसी कैलाश के ऊपर एक विशाल वटवृक्ष है कितना विशाल वटवृक्ष है श्रीमद् भागवत के चतुर्थश कंध में उस वटवृक्ष का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सौ योजन ऊंचा है कितना ऊंचा है सौ योजन का मतलब होता 1200 किलोमीटर ऊंचाई है उस वट वृक्ष की और एक एक डाली पचहत्तर पचहत्तर योजन की है आप पचहत्तर योजन के आप कितना 900, 900 नौ किलोमीटर की डाली है और पत्ता, छोटा पत्ता भी दो योजन से कम नहीं है कोई चार योजन छह योजन का भी पत्ता है दो योजन का मतलब होता है आठ कोस एक पत्ता वृंदावन का आ जाए तो किसी को छत तो नहीं बनानी पड़ेगी वृंदावन के बाहर तक ये तो आठ कोस तो नहीं है ना आठ से तो कम ही है वैसे वृंदावन की परिक्रमा पंच कोष ही कही जाती पर पांच कोस पूरे नहीं है कम है बारह तेरह किलोमीटर होगा है हाँ 12 किलोमीटर की परिक्रमा है लेकिन एक बात बता रहे हैं और निरनीडम उसमें कोई घोसला नहीं तापवर्जितम उसमें कभी ताप नहीं आता किसी भी प्रकार का प्रकृति जगत का ताप वहाँ आता नहीं न उसके नीचे ठंड लगती है न गर्मी लगती है सब ऋतुओं में वो सुखद है हाँ देखने में है कि पेड़ के नीचे रहते हैं है सब व्यवस्था वही है चकाचक कोई कमी नहीं और ये सब हॉल फोल बनाने की जरूरत नहीं है नहीं। इतना लंबा चौड़ा विस्तार है कि असंख्य लोग बैठकर कथा कीर्तन कर सकते हैं ऐसा वह दिव्य बट है त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव मिरा गए हुए सही तर्प गयी इसका आशय क्या है इसका आशय यह है कि अभी तक तो भगवान शिव के संकल्प से निर्मित जो दिव्य मणियों से जटित दिव्य महल है उस महल में थे पर अब वो काम पूरा हुआ कार्तिकेय का जन्म हो गया सब काम हो गया अब भगवान उससे दिव्य महलों से बाहर निकलकर पधारे और वट वृक्ष को देख बड़ी प्रसन्नता हुई और स्वयं ही उन्होंने अपने हाथ से बागंबर बिछा कथा के आदिवाचक ने ये ये बात हम लोगों को अपने चरित्र के माध्यम से समझाई अपने चरित्र के माध्यम से समझाई कि भगवत गुणगान करने वालों को बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि ऐसा ऐसा ताम झाम हो ऐसी ऐसी तैयारी हो तब हम सोच सकते हैं आने का देवकों की कमी नहीं पार्षदों का अभाव है क्या इसका तात्पर्य है कि वो बाघम्बर जो आसन का था ना वो भी कंधे पर ही था कर जी गए, और तुरंत कंधे से उठाया विचा जी और सहज ही बैठे शंभु कृपाला वहां कोई चौतरी वगैरह नहीं बनाई कि कोई व्यासपीठ बनाते ध्वजा पताका लगाते ऊपर से चंदोबाता क्योंकि इस देश में इतना अधिक मूक प्राणियों पर अत्याचार हुआ है कि प्राय शेर मारे गए बाघ भी मारे गए बाहर से मगाने पड़ रहे हैं और जो हैं उनकी भी यहां ठीक सुरक्षा लोग नहीं कर पा रहे हैं उनमें भी लोग मर रहे हैं और निश्चित गिरी चुनी संख्या है इतने हजार ये इतने गिनी चुनी संख्या है ज्यादा नहीं प्राचीन काल में जो शिंग बहुत ध्यान से सुने ये बात थोड़ी कहनी आवश्यक है शिंग वृद्ध हो जाता था तो उसके दांत गिर जाते थे गल जाते थे नख भी गल जाते थे अब शेर घास तो खाएगा नहीं अब वो मांस को काट कर खाने में या भाग दौड़कर अपने शिकार को पकड़ने में वो सक्षम नहीं होता ऐसा शेर फिर भूख के कारण गांव में घुसता था और गांव में घुस करके अथवा जंगल में किसी मनुष्य पर आक्रमण करता था और मनुष्य का रक्त मांस का स्वाद जब उसकी जिह पर लग जाता था तो दूसरा वो खाते ही नहीं था आदम खोर हो जाता था तो ऐसे सिंह आदि के वध की राजाज्ञा थी राजा लोग उसको उसका वध करते थे और उसका चर्म कोई तपस्वी ऋषि लेकर शोधित करके उस पर बैठकर जप आदि करते थे तो उनको तो मोक्ष से आद्याघ्र चर्म उनको तो मोक्ष हो जाता था जिस जीव का चर्म है उस जीव की सदगति हो जाती इसलिए यह केवल फैशन नहीं है अपनी सदगति का तो ठिकाना नहीं है और दूसरे का चमड़ा बिछा के उसकी सदगति का हम ठेका ले तो चर्म का आसन इसीलिए बहुत ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत वीर नहीं है हमारे यहाँ सिद्धांत पटल में लिखा है साधुओं का एक ग्रंथ है सिद्धांत पटल थक्कड़ महात्माओं का उसमें लिखा है अपनी खाल को मरम न जाने दूजी खाल ले तरे बिछावे ऐसा डूबे थाह न पावे अपनी खाल को मर्म न जाने और दूजी खाल ले तरे बिछावे दूसरे के चर्म को नीचे बिछाता है तो ऐसा डूबे थाह न पावे ऐसा डूब जाता है कि उसको फिर थाह नहीं मिलती है इसलिए पहले अपनी खाल का मर्म इसका मतलब है देहा देहास से ऊपर उठो देह के मर्म को समझो और फिर आपके समर्थ गुरजन आपको अधिकारी समझेंगे तो आपको आदेशित कर देंगे नहीं समझेंगे तो नहीं करेंगे खाग चौक में पहाड़ी बाबा आश्रम में खाक चौक में अब तो वो असावधानी से वो व्याघ्र चर्म गलकर नष्ट हो गया और वो विसर्जित ही हो गया कुछ भगनावशेष उसका होगा तो होगा वो ऐसा विलक्षण व्याघ्र चर्म था भैया जी क्या उस पर कोई बैठे तो बेहोश हो जाते दक्षिण में विजयवाड़ा है विजयवाड़ा के महाराज के यहाँ वो विलक्षण चर्म था उस पर कोई बैठे बेहोश हो जाए तो वहां का जो रियासती जमाना था अंग्रेजों का शासन था उस समय रियासतों का जमाना था तो राजा ने कहा कोई महात्मा इस पर बैठे उसको ये दे दो ये विलक्षण चमत्कारी व्याघ्र चर्म है शेर का मुंह बना हुआ था बड़ा तो जगह जगह महात्माओं को कहते कि वहां विजयगढ़ के महाराज ने भेजा है इससे आप बैठो बैठने वाला बेहोश हो जाता वो व्यक्ति वृंदावन आया दक्षिण का तो यहां शाह बिहारी मंदिर है टेढ़े खम्बा वाला यहां गया पुजारी से पूछा भैया कोई ऐसा जोगी पुरुष है जो एक विचित्र चर्म लेके आए हम सिंहासन है सिंह का चर्म है बबर शेर का था वो सिंहासन है उस पर कोई बैठ नहीं सकता ऐसा विलक्षण है वो तो पुजारी महाराज जी को जानता था महाराज जी बड़े प्रेमी थे संगीत के तो पुराने जमाने में यहां शाह बिहारी में शास्त्रीय संगीत होता था तो ध्रुपद धमार जब होता था तो अपने समय में पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को पखावत के लिए वहां बुलाया जाता विशिष्ट जो कलाकार आते तो महाराज जी पखावत बजाते उनका तबला भी पखावत जैसा ही था चौड़ी पुड़ी का और वैसे पखावत महाराज जी बहुत अच्छा बजाते थे श्री वीणा बाबा के साथ उन्होंने पखावत बजाया और मथुरा वृंदावन जो रेडियो स्टेशन खुला बीणा बाबा की कृपा से खुला और उसमें प्रथम जो प्रस्तुति हुई उसमें उनके साथ बीणा के साथ तबला महाराज जी ने बजाया आज भी रिकॉर्डिंग है महाराज जी ने तबला बजाया उसमें तो महाराज जी वहाँ बजाने जाते थे कभी कभी बहुत आदरपूर्वक बुलाते थे बाबा बड़े आए आप बजाओ महाराज जी बजाते थे उसने कहा हमारी दृष्टि में एक संत है वो आया यहाँ खाक बिछा तो बिचारे, बोले महाराज उस पर बैठना पड़ेगा बोले तू यहीं रह, मैं इसी पे सोऊंगा इसी पे रहूंगा महाराज जी बैठ गए शेर पे सवा शेर बैठ सकता है कुछ नहीं हुआ उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा साष्टान प्रणाम बोले मुफ्त में नहीं लेते किसी की चीज चाहे राजा दे चाहे कोई दे एक कंबल ले जा बढ़िया कंबल था वो कंबल उसको दिया बोले तो तू ले जाए चाहे राजा को दे देना पर मुफ्त में नहीं लेता एक बड़े महापुरुष थे नाम हम नहीं ले रहे जानकर के साधु समाज के बड़े ऊंचे पद पर बैठे थे एक बार बड़ी पंचायत थी खास चौक में तो लोगों ने उनको उस पर बिठा दिया आसन पर महाराज जी बैठते थे अब पंचायत थी तो सब लोग नीचे बैठे वो बहुत विशिष्ट थे इसलिए उनको ऊपर बिठाया जैसी बिठाया पछाड़ खा के बेहोशों के नीचे गिर दस मिनट भी नहीं हुआ बेहोशों के नीचे आ गया इतना विलक्षण था महाराज और दास को महाराज जी एक दिन पता नहीं उनकी क्या लीला हुई एक दिन यह सब इतिहास सुनाया और इकाएक उठ के खड़े मेरा हाथ पकड़ा चल बैठ अपना कमंडल दे दिया और चल बैठ बैठ गए और फिर बोले इसका फोटो खींच लो फोटो भी खिंचवाया अभी कलकत्ते में फोटो है वो उस समय का बाघ बंधी हुई है कमेंडल लिए हुए हैं और उसी बाघ हम सिंहासन पर बैठे बोले देखो अपनी इच्छा से बैठते तो तुम्हारा भी अनिष्ट हो जाता अब हमने बैठने का अधिकार दे दिया है बड़ी कृपा गुरुजनों मृग की भी महिमा है व्याघ्रचर्म की भी महिमा है लेकिन ये फैशन नहीं है मृग पर गृहस्थ साधक अधिकारी होने पर बैठ सकता है किंतु व्याघ्रचर्म पर विरक्तों को ही बैठना चाहिए ऐसी बात हमने गुरुजनों से सुनी है तो भगवान शिव ने व्याघ्रचर्म बिछाया और बागंबर बिछा करके शिवजी बैठे सहज ही संभू कृपाला सहज भाव हुआ सुबह हुए बक्का की झांकी भी होनी चाहिए विद्या बपुषा वाचा तीन चीजें विद्या स्वरूप और वाणी शंकर जी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका स्वरूप है कोई बनावतीपन नहीं है लेकिन वे व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए कैसे सुंदर लग रहे हैं कुंद इंदु दर गौर शरी परिधन चलिहार जटा कुितर दो विशाल नील कंठा ओह बाल विधुमा कुंड कुंड पुष्प के समान चंद्रमा के समान और शंख के समान जिनका अत्यंत शुभ्र गौर वर्ण है आदानुलंबित विशाल भुजाएं हैं बलकल वस्त्र भगवान शिव ने धारण किए हुए हैं और भगवान शिव उनके चरण तल का वर्णन है इससे भैया जी एक बात स्पष्ट है कि जब बैठते हैं ऐसे तो चरण तल नहीं दिखते हैं सब दिखते जब पद्मासन में बैठता है कोई तब चरण के तल ऊपर दिखते हैं तो भगवान शिव पद्मासन में बैठे हैं पद्मासन तो जानते हैं ना दक्षिण पाद तल को बाम जंगा के ऊपर और बाम पाद तल को दक्षिण जंगा के ऊपर ऊपर की ओर ऐसे तलवे रहते हैं और फिर इस प्रकार की मुद्रा उसको शाम्भवी मुद्रा कहते हैं ये जो आसन है किस आसन से बैठना चाहिए चौरासी आसन योग के कहे गए इन चौरासी आसनों में ध्यान और जप योग के योग्य चार आसन शिव शिवसंहिता में भगवान शिव ने वर्णन किया है उनमें सबसे प्रथम आसन है सिद्धासन द्वितीय आसन है पदमासन तृतीय आसन है गोमुखासन और चौथा आसन है स्वस्थिक आसन ये चार आसन ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं जब ध्यान आदि के लिए इनमें सबसे कठिन है सिद्धासन सिद्धासन पर कोई ठीक से सिद्धासन किसी का लग जाए और धीरे धीरे मैने लगने के बाद भी आधा घंटे बैठना बहुत कठिन होता है अब जो पद्धति ये तमाशे में लोग दिखाते हैं वो नहीं वो अलग पद्धति है जो अत्यंत रहस्यात्मक है गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट है इस प्रकार की जो सिद्धासन की पद्धति है उस पद्धति से सिद्धासन लगावे और धीरे धीरे अभ्यास करके एक घंटे तक पहुंचे फिर बढ़ाते बढ़ाते तीन घंटे तक पहुंच जाए जिसकी तीन घंटे की सिद्धासन हो जाएगी उसकी समाधि अपने आप लग जाएगी। अधिक लंबे समय तक सिद्धासन से अभ्यास कर लेने वाला व्यक्ति वह उर्धरेता भी हो सकता है बहुत उच्च कोटि का आसन है सिद्धासन इसलिए संपूर्ण आसनों का सम्राट कहा गया उसको सिद्धासन सिद्धासन में भी आप ऐसे नहीं हो सकते और पद्मासन में भी ये विशेषता है पद्मासन वाला व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकता ऐसे होगा तो उसके बहुत दर्द हो जाएगा। उसको सीधे ही बैठना पड़ेगा पद्मासन वाले को तो पद्मासन की भी बड़ी महिमा है तीसरा आसन है गोमुखासन गोमुखासन का मतलब है अपने बाए पेड़ की एडी को और नितंब के मध्य स्थापित करना और दक्षिण पैर को उसके घुटने को बाईं जंगा के ऊपर स्थापित करके और फिर भ्रू मध्य पर दृष्टि डाल करके बैठना इस तरह से पैर के आगे हाथ करके बैठना उसको कहते हैं गोमुखासन आपने प्राचीन चित्र में देखा होगा श्री हित हरिवंश जी बैठे हैं वो गोमुखासन है और सबसे सीधी साधी सरल है स्वस्थिकासन क्या है स्वस्थिकासन जैसे आप बैठे स्वस्थिकासन नहीं है ये तो आलती पालथी मार के बैठना है और स्वस्थिकासन स्वस्थिकासन से आप बैठने का अभ्यास कर लें तो बहुत लंबे समय तक बैठ सकते हैं ये अभी हम बैठे हैं ये हम स्वस्थिकासन से बैठे स्वस्थिकासन से बैठे बहुत लंबे समय तक बैठा जा सकता है ये कठिन नहीं है अभ्यास उसका भी कठिन है पर आसन कम से कम तीन घंटे एक आसन से बैठ सके ऐसा अभ्यास अवश्य होना चाहिए अब तो शरीर उसी योग्य नहीं रहा नहीं तो लंबी लंबी बैठक भी भगवत कृपा से हम कर लेते थे वहाँ बद्रीनारायण में कथा हुई तो जिस दिन कृष्ण जन्म था एक आसन से साढ़े दस घंटा बैठे हम कितना ना बीच में पानी ना बीच में विराम संगीत तो था ही नहीं बिना संगीत की कथा अकेले ही बोलना है बीच में कोई विश्राम नहीं गोरी लाल जी वाले महाराज जी से साढ़े दस घंटे आरती होते होते पुष्पांजलि होते होते उठते उठते 11 घंटा हो गया फिर जैसे कोई आवेश उतर जाए और आवेश के बाद कोई बेहोश हो जाए ऐसी ऐसी आवेश उतरा और गए जाकर लेट गए ना कुछ खाया ना पिया लेट गए दूसरे दिन फिर कथा कहना तो आसन भी बंद जाता है शराब तो के खोलने से भी जल्दी नहीं खोलता तो इस तरह से भगवान शंकर सहज आसन पर बैठे हैं। तो तरुण अरुण अंबुज सम चरणा उनके लाल लाल खिले हुए कमल के समान उनके अरुण चरण तल हैं। तो भगवान शिव पद्मासन से बैठे हैं इसलिए उनके दोनों पाद तल दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी नख की जो छटा है ज्योत्सना है कांति है वो ऐसी है कि भक्त यदि उसका ध्यान करें तो उनके हृदय का अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाएगा और सुंदर सर्प ही उनका आभूषण है और भस्म ही उनका श्रृंगार है सर्प और भस्म ही जिनका श्रृंगार है अखंड भस्म रमाए हुए हैं विभूति चढ़ाते है जो महात्मा भस्म चढ़ाते हैं उनमें थोड़े सांवरे से शरीर के महात्मा भस्म चढ़ावे तो उतने सुंदर नहीं लगते और कोई अत्यंत गौर वर्ण का हो और भस्म रमाले तो उसकी शोभा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शिवजी तो कर्पूर गौर हैं। और सुंदर भस्म रमा लेते हैं तो उनकी शोभा घटती नहीं है और ज्यादा भस्म से उनकी शोभा बढ़ जाती है भस्म ही उनका श्रृंगार है और सर्प ही उनका श्रृंगार है भुजग भूति भूषण त्रिपुरा उनकी की मुख की छटाके आ गए बड़ा आह्लाद प्राप्त हो रहा उनके दर्शन से जटाओं का मुकुट है मस्तक पर गंगाजी जी हैं कर्णांत सुदीर्घ विशाल नेत्र हैं कंठ नीला है और कैसे ही मानो लावण्य के खजाने आहा और बाल चंद्रमा उनके जटाओं पर शोभित हो रहा है और वो कैसे हैं काम ऋतु है काम रिपु का अर्थ क्या है यहाँ आशय ये है कि श्री राम कथा गायक गायकों में बनावटीपन नहीं होना चाहिए सहजता स्वाभाविकता होनी चाहिए तामझाम नहीं होना चाहिए और वह दिव्य कांति से युक्त तो होना चाहिए और एक विशेष बात है वो काम युक्त तो नहीं होना चाहिए काम उससे विनिर्मुक्त तो होना चाहिए काम रिपु बैठे सोह काम रिपु कैसे निष्काम होना चाहिए वक्ता ऐसे लगता है मानव शांत विग्रह धारण कर लिया हो शंकर जी बड़े आनंद में बैठे हैं पार्वती जी ने देखा उत्तम अवसर है तो जाकर के भगवती ने अत्यंत प्रेम से मस्तक को भूमि पर रखकर प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई भगवान शिव ने देखा जाने प्रिया आदर में सुना सनमुख शंकर आसन दीना जब सती जी का त्याग कर दिया है मन से उन्होंने और सती जी को बिठाया कथा सुनाने के लिए सनमुख शंकर आसन दीना उनको सामने बिठाया और आज उनको बड़े स्नेह पूर्वक कहा आओ देवी यहाँ मेरी बाई और आकर विराजो बामांग में आसन दिया हा हा भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव के निकट बैठ गई और पूर्व जन्म की स्मृति हो आई और एक प्रसन्नता और बढ़ गई पूर्व जन्म में तो इनका हमसे प्रेम था ही लेकिन अब वो प्रेम घटा नहीं है वो प्रेम अनंत गुणित तो हो गया है यह विचार करके पार्वती जी को और अधिक प्रसन्नता ध्यान में ही बात पूर्व जन्म में मैंने अपराध किया तो उस अपराध के कारण इनका प्रेम हमारे प्रति घट गया हो ऐसा नहीं है इस जन्म में इनका प्रेम और ज्यादा बढ़ गया है पति हित ही है तू अधिक अनुमानी अपने हृदय में ये विचार किया कि पतिदेव का विशेष प्रेम इस अवतार में हमें मिला है ये जान करके पार्वती जी हसी और बोली कि भगवान मैं कुछ जिज्ञासा लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुई हूँ क्या जिज्ञासा है कथा जो सका कथा सकल लोक हित कारिणी है केवल मेरा ही हित करने वाली नहीं है केवल इस मृत्यु लोक निवासियों का हित करने वाली नहीं है अनंत कोट ब्रह्मांडों का परम हित संपादित करने वाली जो भगवान की मंगलमयी कथा है उस कथा के ही संबंध में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ हे भगवान एक तो आप विश्वनाथ हैं, तो जब विश्व के माने सबके नाथ हैं, तो मेरे भी नाथ हैं, लेकिन विश्वनाथ होते हुए भी मेरे तो विशेष रूप में हैं, क्योंकि मेरे प्राण जीवन धन है मेरे प्राण बल्लभ हैं, मेरे पति हैं, हैं। इसलिए विश्वनाथ ममनाथ पुरारी ममनाथ विश्वनाथ तो हो ही पर विशेष रूप में मेरे प्राण जीवन धन हो हे पुरारी आपकी महिमा त्रिभुवन में विदित है कौन ऐसा है चराचर में मनुष्य पशु पक्षी देवता जो आपकी सेवा न करना चाहे आप सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण कला और गुणों के धाम हैं, योग ज्ञान वैराग्य इसके तो आप खजाने हैं और शरणागतों के लिए तो प्रणत कलप तरुण नाम नाम माने आपका नाम शिव नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के जैसा है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला है इसलिए भगवान यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं और यह बात सर्वथा सत्य है कि आप अप, आपने मुझे अपनी दासी के रूप में अंगीकार किया है तो हे भगवान मेरे अज्ञान का हरण कीजिए और अज्ञान का हरण कैसे होगा बुरे तो राम जी की कथाओं को सुना करके मेरे अज्ञान का हरण कीजिए अब भगवान आपके निकट रहकर भी मेरे संदेह की निवृत्ति ना हो मेरे अज्ञान की निवृत्ति ना हो तो इसमें तो आपकी भी बदनामी होगी क्यों बोले किसी का घर कल्पवृक्ष के नीचे बना हो और वो दरिद्रता के दुखों को भोगता हो तो इसमें उस व्यक्ति की बुराई नहीं होगी कह रहे ये बेचारा कितना कि लोग क्या कह लो एक काय बात का कल्पवृक्ष है कल्पवृक्ष के नीचे रहकर भी दरिद्रता का दुख तो आपकी सनिधि में रहने के बाद भी हमारे संदेह की निवृत्ति न हो हमें भगवत कथा श्रवण से हमारे अज्ञान की निवृत्ति न हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है इसलिए हे शशि भूषण आप हृदय में विचार करके मेरे मन और मेरी मति उसके भ्रम को आप दूर कर दीजिए यहाँ शशिभूषण क्यों कहा चंद्रमा में शीतलता होती है शीतलता है आहलाद है चंद्रमा में दोनों चीजें चंद्रमा में है और वो आपके मस्तक पर है इसका मतलब है कि माथा ठंडा रहना चाहिए माथे में गर्मी नहीं आनी चाहिए माथे में गर्मी आ जाए वक्ता के तो जर्र वक्त करने लग जाएगा ब्याज पीस बैठ के को गालियां बकने लग जाए तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा वक्ता को शीतल होना चाहिए तो महाराज आप आपसे अधिक शीतलता किसको होगी दो दो कारण है एक तो गंगाजी जी है जटाओ में और फिर चंद्रमा है तो इसका मतलब है प्रभु हमसे कोई अटपट बात मुंह से निकल जाए तो गरम मत होना सीधी सी बात आप ठंडे शीतल मन से शीतल बुद्ध चरित्र कहें आप हमारे मती के भ्रम को दूर करें हे भगवान जो महर्षि परमार्थवादी कहे जाते हैं अर्थात ब्रह्म तत्व के परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं और ज्ञाता ही नहीं वक्ता भी है उपदेशका भी है ऐसे जो महामुनि हैं, वे कह ही राम कहूं ब्रह्म अनादि वे सब राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और भगवान शेष भगवती शारदा वेद पुराण ये सबके सब, सब राम जी का गुणगान करते हैं और भगवान आपको भी मैं देखती हूं कि तुम ओम ओम नहीं जपते हो तुम पुनी राम राम पूर्वक जब से अब वो राम जी क्या अयोध्या राजकुमार हैं अथवा कोई दूसरे अज अगुण अलक गति जिनकी है अलक्षित गति जिनकी है ऐसे अजन्मा निर्गुण राम कोई अलग हैं और भगवान जौन्र पतनयत ब्रह्म किमी यदि राजकुमार हैं तो पर कैसे हैं और नारी भी रो यदि परब्रह्म है तो स्त्री के वियोग में रोते कैसे हैं ऐसा चरित्र देख करके चरित्र तो ये दिखाई पड़ रहा है और तो महिमा सुनत देखने में कुछ और है और सुनने में कुछ और है यही मेरी बुद्धि को भ्रमित करने वाला है देखने में न तो सत दिख रहा है न चित दिख रहा है न आनंद दिख रहा है और उनकी महिमा गाई जा रही है तो बार बार कहा जा रहा है कि वे सच्चिदानंद है तो महाराज मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है आप कृपा करके समझाओ पर ब्रह्म को अनिह कहा जाता अनिह माने माने होता इच्छा वो इच्छा रहते हैं, व्यापक हैं, समर्थ हैं, वे ही श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंदन श्री राम हैं, क्या वह वही हैं? इस बात को आप समझा करके मुझे बताइए अब भगवान फिर प्रार्थना है इसलिए मैं पहली कह दिया सती भूषण आप हमारी बात सुन के गरम मत होना ठंडे ही बने रहना क्योंकि मैं अज्ञाननी हूँ आप रोष नहीं करना आप ऐसी ही वाणी का उपदेश करें जिससे मेरे मोह की निवृत्ति हो जाए अब देखिए मूल बात अपने लोगों को जो समझनी है वो ये है फिर हम वही बात कहें जैसे सतीजी राम तत्व को जानती हैं पर भगवान की कथा कीर्तन सत्संग की उपेक्षा का फल क्या है ये ज्ञान हम सबको कराना चाहती इसलिए ये नाटक खेला गया ऐसी ही पार्वती तो साक्षात भगवान शिव की आहलादनी शक्ति है वो सर्वज्ञ है साक्षात पराविद्या ब्रह्मविद्या वे स्वयं ही है जब वे स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म तत्व को वो न जानती हूँ उनमें कोई भ्रम हो संदेह हो ये संभव ही नहीं है पर हमारे जैसे कलमल ग्रसित प्राणी बार बार संदेह करेंगे इसलिए हम लोगों के ऊपर करुणा करके हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने भूत भावन भगवान, भगवान विश्वनाथ से प्रश्न किया है ये पार्वती जी का प्रश्न ही है कि हम लोगों आरोप करुणा करके हम लोगों के भ्रम की निवृत्ति के लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है और कहा भगवान आपने समझाया था जब मेरा सतीश स्वरूप था पर आपके समझाने से भी समझ में नहीं आया क्यों नहीं आया समझ में क्यों नहीं आया ईमानदारी की बात समझाना चाहते नहीं तो कैसे समझ में आ बोलो भक्तवत्सल भगवान की भगवान खूब समझाने का नाटक करते हैं और भीतर से जब ये नहीं समझाना चाहते है तो चाहे जितना बढ़िया प्रवचन करे कोई नहीं समझेगा पांडवों के शांत दूत बनकर चले गए हस्तनापुर में उनके उस दिव्य प्रवचन का श्रवण करने के लिए ब्रह्मांड की दिव्यतम विभूतियां वहाँ उपस्थित भगवान व्यास वहाँ उपस्थित हैं नारद जी हैं अंगिरा हैं, पराशर हैं, परशुराम जी हैं वहाँ च्यवन जी है शरदवान है कितने ऋषि वहाँ उपस्थित हैं किस लिए आए श्री कृष्ण का वक्तव्य सुनने के लिए वो सनातन धर्म का प्राण होगा उनका प्रवचन सब सुनने आए हैं इतना बढ़िया समझाया भगवान ने महाभारत में बड़े विस्तार से समझाया है कि मूरख की भी समझ में आ जाए पर वहां बैठे दुर्योधन की समझ में नहीं आए भगवान ने कहा देखो ये महात्मा लोग हमारे साथ हैं हम अनुचित कह रहे हों हमारी बात में पक्षपात हो तो इनसे पूछ लो तो भगवान का भी समर्थन अनेक ऋषियों ने किया कृष्णों के भी बीच भी बीच में लगता भी हैं पितामा भीष्म ने भी कृष्ण चरित्र सुना संपूर्ण वृजलीला सुनाइ भीष्मी ने खड़े होकर ये श्री कृष्ण तत्व है समझ में नहीं आया क्यों ऊपर से समझाने का नाटक कर रहे हैं और भीतर से चाहते नहीं कि इनकी समझ में आ जाए भीतर से तो चाहते हैं कि दुष्टों का सर्वनाश हो जाए तो जो चाहते थे तो हो गया तो भगवान लोक शिक्षण के लिए लगता है उस समय आप चाहते नहीं थे इसलिए मेरी समझ में नहीं आया लेकिन अब सकल लोक इस कथा में पूछ रही हूँ इसलिए आप भीतर से संकल्प भी कर लीजिए कि इस दासी की समझ में आ जाए आप संकल्प भी कर लीजिए और उस समय आपने कहा था जो तुम्हारे मन संदेह तो किन जाए परीक्षा परीक्षा लो और मैंने परीक्षा ली राम जी का ऐश्वर्य को देखा मैं इतनी भयभीत तो हो गई कि लौट कर मैंने आपको सुनाया नहीं फिर भी मेरे मलिन मन में बोध नहीं हुआ और जो संदेह किया था उसका फल भी मुझे मिल गया आज भी मेरे मन में कुछ संदेह है मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ आप कृपा कीजिए और ऐसा उपदेश मुझे दीजिए कि फिर मेरे भीतर संदेह उत्पन्न न हो और भगवान क्रोध मेरे ऊपर मत कीजिए पहले जैसा मोह था अब वैसी स्थिति नहीं है थोड़ा थोड़ा तो है बीमारी तो लगभग अस्सी प्रतिशत तो गई दस बीस प्रतिशत रही है वो भी चली जाएगी पहले राम कथा में रुचि नहीं थी रुचि होती तो वहाँ अगस्त जी की कथा हो रही थी सुनती वहाँ सुनी नहीं लेकिन अब मैं सुनना चाहती हूँ इसका मतलब है कि राम कथा में रुचि उत्पन्न हो गई है आशा क्या है भैया जी आशा ये है कि भगवान की कथा में लीला में किसी जीव की रुचि जग जाए तो समझ लेना उसके जीवन का अस्सी प्रतिशत समाधान हो गया अस्सी समाधान और रहा सहा सब समाधान कथा लीला से हो जाएगा सब साधन एक तरफ और सत्संग एक तरफ सत्संग से तेज जीव के कल्याण का भगवान की प्राप्ति का ना आज तक कोई साधन हुआ है ना है ना आगे होगा गया सत्संग सर्वोपरि सारे साधन एक और, और कथा कीर्तन सत्संग एक बस इसमें रुचि जग जाए महापुरुषों के निकट रहने वाले लोग और और सब चीज में उनकी रुचि रहती कथा कीर्तन में रुचि नहीं रहती क्यों उनके मन में होता कह रहे? ये तो इनका काम है, इनको तो हमेशा बोलना ही है कहाँ तक सुनेंगे हम जैसे बैलों को नमक दिया जाता ना जबरदस्ती पकड़ के नार में डाल के दे देते हैं नमक तो ऐसे कई बार नमक भी देते हैं लोग कुछ न कुछ फायदा तो उससे भी होता है लेकिन नहीं सत्संग बहुत आवश्यक सच्ची बात तो यह है कि होना ऐसा चाहिए कि सत्संग के समय सेवा को भी विराम हो जाए सेवा भी ऐसा कुछ क्रम हो जाए कि आगे पीछे लोग कर लें और सत्संग के समय सब सत्संग में बैठ जाए बहुत लाभ होता है बहुत लाभ होता है सब सब साधन एक और सत्संग एक सत्संग की बड़ी भारी महिमा है इसलिए हे भगवान अब हमारी रुचि कथा श्रवण में उत्पन्न हो गई है इसलिए राम जी के पवित्र चरित्र सुनाइए और यह सुन करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न भये हैं और उन्होंने कहा हां भगवती ने कहा कि यद्यपि मैं योशिता हूं स्त्री हूं मैं अपने को सम अधिकारी में ही मानती हूँ पर मैं मनवाणी क्रिया से आपकी दासी हूँ और गुढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जी गुढ़ को भी संत छिपाते नहीं है यदि कोई आर्त जिज्ञासु अधिकारी मिल जाए तो मैं अत्यंत आर्त हो कर के भगवान की कथा के संबंध में प्रश्न कर रही हूँ आप राम जी का चरित्र सुनाइए सबसे पहले तो ये, ये जैसे भागवत जी में प्रश्नाध्याय है ना ये भी प्रश्न है पहले ये बताओ कि किस कारण से निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गए फिर राम जी के अवतार का प्रयोजन क्या है जन्म की कथा क्या है उनके बाल चरित्र सुनाइए फिर कैसे उनका जानकी जी के साथ विवाह हुआ फिर राज्य छोड़कर किस दोष के कारण राज्य छोड़कर उनको जाना पड़ा फिर चौदह वर्ष के बनवास की लीला में कौन कौन से चरित्रों उन्होंने किए फिर लंका जाकर रावण वध कैसे किया वो भी सुनाइए और फिर राम जी लौट के आए राजाभिषेक हुआ राज बैठ कि नहीं बहुलीला सिंहासन पर बैठकर लीला की वो भी आप बताइए और इतना ही नहीं बहूरी का हु करुणा यतन ने जो अचिर प्रजा सहित रघुवंश मणि गए ये धाम सारी प्रजा उत्तर कोशल को अपने साथ लेकर अपने धाम कैसे गए प्रश्न में तो पार्वती जी ने ये पूछा है पर रामचरित मानस में परम धाम गमन की लीला का वर्णन विस्तार से नहीं है संकेत में तो कहीं कहीं आया है विस्तार से नहीं क्यों नहीं पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि दुखांत तो नहीं होना चाहिए सुखान तो होना चाहिए तो तुलसीदास जी ने विचार किया कि भगवान की जो संवर्ण लीला है वो दुखांत है और दुखांत तो नहीं रो तो वैसे लोग रहे हैं और उन्हें रुलाना अच्छा नहीं है इसलिए राम जी गद्दी पर बैठ गए सब सुखी हैं और उसी सुख का आनंद का अनुभव करते करते धाम में जाएं फिर किशोरी जी चली गई ये हो गया लक्ष्मण जी चले गए फिर वो सब कथाएं बड़ी हृदय विदारक हैं इसलिए दुखांत तो नहीं करना चाहते थे रामचरित मानस को गोस्वामी जी सुखांत ही रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया बाकी पार्वती जी ने प्रश्न किया है कैसे भगवान अपने नित्य धाम को पधारे वो आप कृपा करके बताओ अभी हमको एक बात कल मालूम पड़े अयोध्या जी में बहुत काम हो रहा है बहुत काम अयोध्या जी में हो रहा है वेदाचार्य जी तो बैठे हुए हैं। जब से योगी जी आये है तब से कितना काम अयोध्या में हो रहा है और उन्होंने कहा योगी जी ने कि जितना पैसा अयोध्या में लगाया जा रहा है इसका चौथाई भी हमने गोरखपुर में लगाया होता तो चमा चम गोरखपुर करता पर इतना पैसा लगाने के बाद भी ऐसी चमक क्यों नहीं आ रही अयोध्या जी में संतों से कहा उन्होंने आप लोग अपना भजन बढ़ाइए तपस्या बढ़ाइए, इतना धन खर्च हो रहा है इतना समय खर्च हो रहा है फिर भी वो जो दिव्यता चमक है वो नहीं आ रही है उसके लिए कुछ उपाय कीजिए तो कल जगत रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज कल ये बात बता रहे थे कि उन्होंने अयोध्या के संतों से पूछा ये तो फिर दूसरी बात चल गई हम बोल नहीं सके और उनसे ही हमको बोलना चाहिए था लेकिन अब याद आ गई तो अब बोल देते पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा एक किसी साधक को संत को ऐसी अनुभूति हुई कि श्री अयोध्या की भूमि से श्री किशोरी जी जो चली गई तो उसके कारण सौंदर्य की माधुर्य की लावण्य की अधिष्ठात्री जो श्री किशोरी जी चली गई और अयोध्या वासियों को जैसी विकल्प होनी चाहिए थी वो नहीं हुई राम जी से ही संतुष्ट हो गए वो तो वह एक अपराध उस भूमि को लगा हुआ है एक ऐसी अनुभूति एक संत को हुई स्वप्नानुभूति ही मान लें और उस अनुभूति में एक बात यह आई कि वहां विशेष रूप में श्री किशोरी जी के मंत्र का जप हो अर्चन हो और एक श्री सीताराम महायज्ञ हो जिसमें किशोरी जी की प्रधानता हो ऐसा यज्ञ हो और उस भूमि का प्रायश्चित किया जाए तो फिर से चमक अयोध्या में आ जाएगी लेकिन अब ये बात है हमारी सुनेगा कौन भगवान तो सुन रहे हैं और हमारी कौन सुने हम तो बहुत मामूली आदमी हैं, छोटे आदमी हैं। हमारी कौन सुनेगा लेकिन भगवान कृपा करके सामर्थ्य दें, जिसको भी भगवान सामर्थ्य कृपा करके प्रदान करें उस महापुरुष के द्वारा एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान बड़ी संख्या में श्री किशोर जी के मंत्र का जप और श्री किशोरी जी की ही विशेष रूप में आराधना उपासना होवे और उसमें पूरी अयोध्या समर्पित भाव से लगे सब किशोरी जी को पुकारें तो निश्चित है कि जो बात कह रहे हैं कि चमक और चमक आधे चमक तो है प्रसिद्ध जन खूब अनुभव ही करते हैं अयोध्या की भूमि भी किसी प्रकार से न्यून नहीं है लेकिन और अधिक उसमें दिव्यता आ जाएगी श्री वृन्दावन बिहार देखो प्रकट लीला में ब्रज में ठाकुर जी चले गए मथुरा गए फिर द्वारिका चले गए वैसे तो हम लोग नहीं मानते कि ठाकुर जी कहीं ठाकुर जी यही है लेकिन प्रकट लीला में ठाकुर जी गए पर प्रकट लीला में वृष्भानुनंदिनी श्री राधा रानी ने भुजभूमि का त्याग नहीं किया तो रसेश्वरी राशेश्वरी श्री राधा रानी यहाँ बिराजी ठाकुर गए तो गए उनको काम धंधा बहुत था धर्म संस्थापन का काम उनको था दुनाश विनाश आये तो दुष्प्राम काम भी उनको था पर हमारी श्री लाडली जी यहाँ बिराजी रही उसके कारण हमारी वृजभूमि में बड़ा रस है यहाँ के किसी गांव में भी जाके पड़ जाओ वहाँ भी आपको शुष्कता नहीं समझ में वहाँ भी रस होगा क्योंकि रस की अधिष्ठात्री रसिकनी श्री राधा रानी यहाँ से गई नहीं श्रीजी भी यदि मथुरा द्वारिका चली जाती तो हमको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ भी शून्यता आ जाती लेकिन किशोरी जी ने ब्रज नहीं छोड़ा लाल जी ने भी नहीं छोड़ा लेकिन प्रकट लीला में किशोरी जी ने ब्रज नहीं छोड़ा तो श्री किशोरी जी को फिर से वहाँ सब प्रतिष्ठित करे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हमारा भगवत कृपा से भगवत प्रेरणा से ऐसा हमारा मानना है तो श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए लेकिन ये काम भी यदि भगवत संकल्प से हो जाए तो बहुत अच्छा है एक बात क्या है कि सब बात पर सब लोग विश्वास नहीं कर सकते ये बात है उसमें बड़ा घाटा होता है बहुत घाटा होता है बहुत तो हानि हो जाती है अपनी हानि होती है दूसरों की भी हानि होती है इसलिए भगवान किसी को भी निमित्त बनावें किशोरी जी जिस जीव पर विशेष अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखें तो एक ऐसा कार्य होना चाहिए अयोध्या जी में जहां श्री किशोरी जी की ही विशेष उपासना हो बस ये मेरी प्रार्थना है और जो बात पूछी गई योगी जी के, के द्वारा उसका उत्तर भी है श्री वृंदावन बिहारी लाल की किस प्रकार से ऐसी किमि गिजे धाम भगवान अपने धाम कैसे गए फिर भगवान आप यह भी समझाइए कि ये जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगीन्द्र महामुनिंद्र आत्माराम आप पूर्णकाम परम श्राम ऋषि गण है वे किसकी अनुभूति में निरंतर डूबे रहते हैं फिर भक्ति का तत्व स्वरूप क्या है ज्ञान का स्वरूप क्या है वैराग्य का स्वरूप क्या है और विज्ञान का स्वरूप क्या है इन सब को प्रथक प्रथक आप कृपा करके समझाइए और भी कोई छिपी हुई बात हो और मैं न पूछ पाई हो, तो उसको भी आप कृपा करके सुनाइए। आप कुछ छिपाइए मत क्योंकि तो तुम प्रभु बन गुरु जी पावर आप तो तीनों लोगों के गुरु हैं पावर जी इस रहस्य को क्या समझ सकते हैं इस शलहीन प्रश्न को सुनकर के शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी के हृदय में श्री रामचरित्र प्रकट हो गए और इतने भाव बिहल हो गए कि प्रेम पुलक लोचन जल छाये रोमावली खड़ी हो गई शंकर जी के नेत्रों से जल छलक आया श्री राम जी का स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया और इतना सुख मिला कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता 48 मिनट तक शंकर जी भाव दशा में डूबे रहे मगन ध्यान रस दंड जुग जुग दंड माने माने दो घड़ी दंड माने एक घड़ी और जुग दंड माने दो घड़ी दो घड़ी चौबीस मिनट की एक घड़ी होती है और दो घड़ी करते अड़तालीस मिनट अड़तालीस मिनट तक भगवान शिव भाव सिंधु में डूबे रहे उनकी भाव समाधि लग गई जैसे तैसे अपने मन को बाहर किया और रघुपति चरित महेश परम सुब पूज्य श्री हनुमान प्रसाद कोदार जी भाई जी कई बार भगवत चरित्र कहते कहते समाधि हो जाते कई बार तो एक एक घंटे तक ऐसे ही बैठे रह जाते जड़वत बाद में बड़ी कोशिश करके अपने आप की वृत्ति को बटोर कर भीतर से बाहर लाना पड़ता था तब भगवान की चर्चा करते भगवान शंकर ने कहा जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य प्रतीत तो होता है जब तक ये रस्सी है और ये सर्प है इन दोनों का पृथक पृथक बोध नहीं होता तब तक भ्रम की निवृत्ति नहीं होती कि नहीं ये तो रज्जू ही है ये सर्प नहीं है तब तक भय और भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है ठीक इसी प्रकार से जब तक इस जीव जगत के तात्विक स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है तब तक भ्रम की निवृत्ति होती नहीं है जैसे स्वप्न में जो कुछ घटित हुआ है अनुकूल प्रतकूल उसका प्रभाव चित्र आरोप होता है और जब जग जाता है तो फिर प्रभाव चित्र पर नहीं रह जाता है वैसी स्थिति नहीं रह जाती है तो जगने पर स्वप्न का भ्रम टूट जाता है ऐसे ही जब जीव जागृत हो जाता है तो उसके भ्रम की निवृत्ति हो जाती है अब मैं अपने इष्ट देव का स्मरण करता हूँ बंदऊ जिनके, जिनके नाम का, नाम का जपने से जपने। नाम को जपने से सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं मंगल भवन मंगलहारी कहती ठाकुर जी आ गए द्रव सुदश्रथर् ठाकुर जी स्वयं कृपा करके पधारे हैं बोलो भक्त वत्सल भगवान राम जी को प्रणाम किया करी प्रणाम राम धन्य है गिरिराज नंदिनी कहने का भाव क्या है गिरिराज नंदिनी कहने का भाव ये है कि हिमालय से ही गंगा जी प्रकट भई हिमालय से ही यमुना जी आई है ये राम कथा एक राम कथा की गंगा और कृष्ण कथा की यमुना हिमालय से ही निकली हैं। और आप भी हिमालय की बेटी हो आज राम कथा गंगा भी तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है इसलिए धन्य धन्य गिरिराज ये गिरिराज कुमारी कहने का हमने कहीं पढ़ा नहीं है न हमको टीका देखने का अवसर है भगवान की प्रेरणा से सामने जो आता है वो हम कह देते हैं तो ऐसी धन्य है भगवती तुम्हारे समान उपकारी और कोई दूसरा नहीं वस्त्र औषधि धन अभाव वस्तुओं को देना ये भी उपकार है पर यह नाशवान वस्तुओं को देना उससे जीव के अभाव की निवृत्ति नहीं होती है पर भगवान की कथा का दान करना इससे जीव के जीवन में परिपूर्णता आ जाती है उसके समस्त अभावों की विनिवृत्ति हो जाती है तो ये सबसे बड़ा उपकार है भगवान की कथा के संबंध में पूछना परम कुछ श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज से किसी ने कहा महाराज आप बड़े बड़े भंडारे नहीं कराते है उन्होंने कहा भैया हमारे जितना बड़ा भंडारा कोई नहीं करा सकता सारस्वत भंडारा ये सारस्वत भंडारा क्या है राम कृष्ण का गुणगान ये सबसे बड़ा भंडारा है लड़ुआ पूड़ी मलाई खीर कचौड़ी पकौड़ी तो सब खिलाते हैं इससे पेट भी खराब होता है बीमारियाँ भी होती हैं पर भवरोग की निवृत्ति हो गए ये सबसे बड़ा भंडारा यही है कथा कीर्तन का भंडारा ये राम जी के कथा प्रसंग को पूछा है कि संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली गंगा यही है और तुमने जो कहा है अपने लिए वो सब तुम्हारी दीनता है वस्तुतः तुम श्री राम चरणों में परम प्रेम करने वाली हो तुम्हारे मन में न कोई भ्रम है न संदेह है की नु प्रश्न जगत हित लागी केवल लोक कल्याण के लिए ही तुमने प्रश्न किया है राम कृपाते पार्वती मम हु न संदेह है और नम है, है कुछ भी नहीं फिर भी आपने जो आशंका की है प्रश्न किया है वो केवल संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए किया है क्योंकि यदि कथा नहीं सुनी कानों से तो वो कान नहीं है वो भयंकर सर्प के बिल हैं। नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया तो मोर पंख में जैसे आंख की आकृति होती है वो नेत्र की आकृति मात्र है जिनका मस्तक भगवान और संतों के चरणों में गुरु जी के चरणों में नहीं झुकता वो तो एक टूमड़ा जैसा है धड़ के ऊपर लटका हुआ है और वह छाती वज्र के समान कठोर है जो भगवान के चरित्र को सुनकर द्रवित नहीं होती है इसलिए हे गिरिजा तो जी की मधुर लीलाओं को सुनो जो देवताओं का हित करने वाली है और धनुज भी मोहनसीला भैया जी चटनी हो गई जो देव कोटि के होंगे उनका तो कल्याण हो जाएगी लीला सुनकर और जो असुरों की श्रेणी के होंगे उनको मोह हो जाएगा उनको भ्रम हो जाएगा है? अभी राम सेतु के ऊपर किसी ने कहा था ना आपने सुना होगा कि राम काल्पनिक पुरुष थे कोई इतिहास की घटना नहीं है नहीं। और उसी व्यक्ति ने मर गया वो आदमी अच्छा हुआ मर गया हाँ उस आदमी का नाम हम नहीं लेना चाहते नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन क्या कहना इतना खराब काम किया उसने अच्छा हुआ मरा धरती थोड़ी हल्की हो गई उसी व्यक्ति ने कुछ समय पहले कहा था कि मैं रावण का वंशज हूं और वही व्यक्ति कह रहा है कि राम सेतु बनाई नहीं राम काल्पनिक पुरुष थे तो प्रभु किसका पुत्र है बंध्या पुत्र है क्या ये असुर असुर कोटि के जो लोग होते हैं उनको भगवान की कथा में विश्वास नहीं होता भगवान के चरण पर संदेह होता है अब अपने आप निर्णय कर लेना कि हम देव कोटि में है कि हम असुर कोटी में है अपने आप समझ लेना असुर कोटि में नहीं रहना चाहिए देव कोटि में ही रहना है तो हाँ जैसे एक एक उदाहरण आपको दे देंगे राम जी ने श्री किशोरी जी के प्रतिबिंब का अपहरण कराया प्रतिबिंब सीता का अपहरण हुआ और अपहरण हुआ तो राम जी सीताजी के वियोग में ऋषि महर्षियों के आश्रमों के निकट जा जा कर रोते हैं वैसे नहीं रोते हैं। वैसे तो लक्ष्मण के साथ कुछ बातचीत भी करते हैं और जैसे कोई महात्मा की कुटिया दिखाई जोर से टेर मार के रोने लग जाते हे मैथिली हे विदेह राज नंगनी हे सीते हे मृगनेनी कहाँ हो तो कहते तो राम जी का स्वर है बाहर निकल के देखते राम जी रो रहे हैं बोले अरे बताओ भगवान है ये रो रहे हैं बिचारे क्यों रो रहे हैं जानकी जी राक्षस ले गए हर के तो राम जी जब आए थे ना मन में तो उन ऋषियों ने मन में सोचा था कि देखो बहुत अच्छा है रामजी के साथ जानकी जी है राम जी अपना माला फेरते रहते हैं और जानकी जी बढ़िया चौका लीप लेती हैं पोत लेती हैं चौक पूर लेती हैं रसोई भी बना लेती हैं लक्ष्मण जी ले आते हैं सामान फल ले आते हैं राम जी तो अपने बैठ के महात्माओं से बातचीत करते हैं उनके ऊपर कोई भार नहीं है और हम लोग अकेले यहाँ लकड़ी लाओ तो खुद कंडा बीनो तो खुद पानी लाओ तो खुद झाड़ू लगाओ तो खुद बड़ा परेशानी है जंगल में स्त्री बहुत जरूरी है देखो एक देवी ने कितना सब काम संभाल लिया राम जी को स्वतंत्र कर दिया हम लोगों के यहां भी आश्रम में एक एक देवी होना चाहिए आप कौन करेगा भैया कौन देगा देवी तो बोले कोई बात नहीं राम जी तो उनके चरणों में चमत्कार है हम लोग पत्थर ले आते हैं उठा उठा के पहाड़ से रामजी आएंगे तो कहेंगे महाराज थोड़ा छुआ दो स्त्री बन जाए कोई कहता था कि हमको तो श्याम वर्ण की चाहिए तो काला पत्थर ले आया कोई कहता था हमको गोरे रंग की चाहिए तो वो गोरा ले आया आ, रंग बिरंगे भी लोग पत्थर लेके आए अपने आश्रम में रखे थे पत्थर रामजी आते चरण छुआंगे तो रामजी जा जाकर रोए उन्होंने सबने पत्थर उठा, उठा के फेंक दिए बोले रे राम बड़ी आफत की जड़ है राम जी नहीं बचा पाए उनकी गृहणी की चोरी हो गई रो रहे हैं तो हम लोग भी भजन साधन छोड़ के हमको रोना पड़ा हमको तो बहुत उपद्रव करेंगे राक्षस अरे अब समझ में आया ये तो तपस्या में विघ्न है स्त्री इसलिए वे परम विरक्त हो गए उनका वैराग्य पक्का हो गया ये है देव कोटि के लोगों को लाभ और जो असुर कोठी के थे अरे तो स्त्री कितना उत्तम पदार्थ है हम नहीं मानते पर लोग कहते हैं ये पर परमात्मा है स्त्री के लिए कितना रो रहे हैं इसलिए स्त्री की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है उन्होंने ये समझा पावहिक मोह विमूढ़ उमा राम गुण गुड़ पंडित मुनि पावि विरति राम जी के गुड़ गुण है उनको पंडितों को मुनियों को वैराग्य हो गया और पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न भजन रति जो भगवान से विमुख है जिनकी भजन में रति नहीं है वो मोहित हो गए भजन करो कीर्तन करो सत्संग करो नाम जप करो लीला देखो फिर नहीं होगा इसलिए सुरहित धनुज अनसीला राम कथा सुरधेनु सुरधेनुमसेवे सब सुखदान सत समाज से लोक सबको सुने सुजान राम कथा कांधेनु है कांधेनु की सेवा करने वाले के अभाव की निवृत्ति हो जाती है वो सुखी हो जाता है सब सुखों को देने वाली है ये कौन ऐसा सत्पुरुष है जो इसको नहीं सुनेगा कौन ऐसी देव कोटि का व्यक्ति है जो इसको नहीं सुनेगा ये ऐसी ताली है कि संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं राम कथा सुंदर कर तारी संशय उड़ार एक महात्मा कहते थे इसलिए कथा कीर्तन में ताली बजाओ कीर्तन हो तो ताल क्यों पहले संशय रूपी बिहद शरीर रूपी वृक्ष पर है ताली बजाने से सब उड़ जाएंगे राम कथा कली कलिटप कुठारी कलयुगुंपी वृक्ष को काटने के लिए कुलहरा है इसलिए हे गिरिराज कुमारी इस कथा को आदर पूर्वक सुनो राम जी के नाम राम जी के गुण राम जी का चरित्र राम जी का जन्म कर्म सब अनंत है अनंत है अनंत है जैसे राम जी अनंत है ऐसी उनके नाम रूप गुण लीला सब अनंत है फिर भी यथा मति यथा समय तुम्हारे प्रेम को देख करके मैं कहूंगा तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है पर एक बात है एक बात फिर भी तुम्हारी हमको बहुत खटक गई, और वो भी हमें कह देना ठीक है खाली बड़ाई बड़ाई कर दे वो अच्छा नहीं है एक बात नहीं मोही सुहानी जदपि मोह बस कहे ऊ भवान आपने तुमने जो कहा कि तुम जो कहा राम को आना वो अगुन अलख निर्गुण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा वो अलग है और दशरथ नंदन अलग है ये जो तुमने कहा जय श्रुति गाँव धरे मुनि ध्याना ऐसा जो तुमने कहा वो ऐसे ही लोग कहते हैं अब देखना चाहिए कि इसमें एक प्रकार की गालियां ही हैं ये गाली है क्या कहा सुन ही, ही अस अधम नर अधम है जो ऐसा कहते हैं और सुनते हैं एक और बात आप कहते नहीं पर भगवान की निंदा सुनते हैं तो आप अधम है कह सुनि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशात मोहपी प्रसाद ने जिनको ग्रस लिया है पाखंडी हरि पद विमुख जान ही झूठ न सात सत्य और झूठ में जिनको कोई अंतर नहीं पाखंडी हैं भगवान से विमुख हैं वे ही ऐसा कह सकते हैं अज्ञानी हैं मूर्ख हैं अंधे हैं भाग्यहीन हैं, जिनके हृदय के दर्पण पर काई जमी हुई है विषय की लम्पट है कपटी हैं, कुटिल हैं, संतों की सभा में स्वप्न में भी नहीं जाते हैं ऐसे वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा न रखने वाले हानि लाभ न समझने वाले अंधे मलिन हृदय के जीव वे ही श्री राम तत्व का अनुभव नहीं कर पाते सब कुछ कह दिया इतने के बाद भी किसी को भजन में मन न लगे तो उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं इसलिए भगवान भगवान के तत्व के संबंध में अज्ञानी जीव ही ऊट पटांग बातें किया करते हैं और वे बातुल बातुल माने वायु का रोग जिनको हो जाता है वे ऐसी ऊट पटांग बोलते रहते हैं और उन्होंने अपने महामोह रूपी मदरा पी रखी है इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए इसलिए सारे संशयों को त्याग कर राम जी के चरणों का भजन करो और तुम्हारा जो भ्रम है वह अंधकार के जैसा है और मेरे वचन से जो उपदेश निकलेंगे वो सूर्य की किरण के जैसे हैं आपके अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा का विराम था की भूमिका बन गई है अब कल आगे की चर्चा हम करेंगे यद्यपि आज हम थोड़े विलंब से आए हमको लेट हो गया और तो लेट इसलिए होयाट होने के कोई कारण हैं। और बाकी हमको किसी ने सावधान नहीं किया लेट गए तो लेट गए लेट में लेट हो गए किसी ने हमको समय से निकट वाले लोगों ने यद्यपि बहुत देर से थोड़े विश्राम में गए थे लेकिन जगाया नहीं और जगे तो हमको बड़ा कष्ट भी हुआ कि अरे भाई तुम लोगों ने जगाया क्यों नहीं बोले कल भी बहुत लेट हो गए थे सवेरे जल्दी जग जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी उस अपराध के हम क्षमा प्रार्थी हैं इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम हरी शरणम हरी शरण